नमस्कार बोलती कहानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है उषा छाबड़ा की कहानी खेल कहानी का शीर्षक है खेल आज मोनू उदास बैठा है बार बार रूठी निगाहों से चीनू को देख रहा है पर चीनू को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं वह तो बस अपना काम किए जा रही है बड़ी आई बड़ी हुई तो क्या हुआ मैं तो उससे बात भी नहीं करूंगा मोनू चीनू को देखते हुए मन ही मन बोला पांच मिनट बीत गए चीनू अब भी उसकी तरफ नहीं देख रही मोनू से अब रहा नहीं जा रहा अपनी दीदी के पास आकर बैठ गया चीनो दीदी भी तो कब नहीं है तब से उसको देख रहा हूं पर कैसी बहन है मेरे बारे में तो कुछ सोचती ही नहीं जाओ नहीं बात करता उससे फिर पांच मिनट बीत गए कभी वह रबड़ गिराए तो कभी किताब के पन्ने पलटे पर नहीं दीदी तो फिर भी उसकी तरफ नहीं देख रही कितनी अकड़ू है मोनू थोड़ा दूर जाता है फिर पलट कर आ जाता है दीदी दीदी क्या है दीदी मेरे साथ खेलो ना नहीं मेरे पास समय नहीं है दीदी रोज तो खेलती हो थोड़ी देर मेरे साथ खेल लो फिर अपना काम कर लेना मैं नहीं खेलती तेरे साथ तूने मुझे मारा है ना अरे गलती हो गई ना अब नहीं करूँगा गॉड प्रोमिस नहीं मुझे तेरे साथ नहीं खेलना स्कूल से बहुत काम मिला है मुझे दीदी अच्छा माफ कर दो ना अब आगे से ध्यान रखूंगा कभी नहीं मारूंगा नहीं मुझे नहीं खेलना माँ देखो ना दीदी मेरे साथ नहीं खेल रही आप इससे बोलो कि मेरे साथ खेले अरे बेटा देख भाई कह रहा है थोड़ी देर खेल लेना मां ने कहा नहीं माँ इसने मुझे मारा है मैं नहीं खेलती इसके साथ क्या तूने दीदी को क्यों मारा गंदी बात की माँ ने हैरानी से पूछा मैंने कहा ना गलती हो गई अब नहीं मारूंगा देखो कान पकड़ता हूं अब तो खेल लेना माँ चीनू से बोली बेटा चल खेल लेना चल एक काम कर तू भी इसे मार ले फिर तो तेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा देख उसका मन नहीं लग रहा है नहीं माँ यह हर बार ऐसा ही करता है मैं नहीं मानती मैं नहीं मारूंगी इसे तभी मोनू अपने गाल पर थप्पड़ लगाने लगा बस ना दीदी अब तो माफ कर दो मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा समझो ना मेरा भी तो मन नहीं लग रहा था मैं तो बस तुम्हें तंग कर रही थी दोनों सब भूल खिलखिला के हंस पड़े